पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति दूरे तरव तरह तरस तदु सर्वस्त बाह्य तद् तद् तद् तद् तद् तद् उ उ न दूरे उ अस्व तर्वस्थ अस््यता वन में ऊपर देखना वह परमात्मा इस क्या बताया था ए, चलता है है है है मतलब चलता है। आ, चलता वह परमात्मा अच्छा इसकी औटरणी का देख लो तो अच्छा रहेगा मंत्र लगाना अच्छे आचार्य अब आचार्य मतलब ये जो ब्रह्म विद्या को उपदेश किया जा रहा है ना उपनिषद क्या है ब्रह्म विद्या है तो ऐसा ये उपदेश है तो आचार्य के द्वारा ठीक है अच्छे आचारिया इसके पश्चात नहीं।, नहीं नहीं हाँ ये अच्छा अच्छा ठीक है हम तो इस प्रचार दीपिका बोलने लगे नीचे यार बोलना पड़ेगा वेदंताचार भाषा देखना अनेजद एकम मनसोज अभी ये पहले का मंत्र था एक परमात्मा अनेजस्ट का क्या था अचल है और मन से ज्यादा वेग वाला है इति इस मंत्र के द्वारा कहे गए अर्थ में या इस मंत्र से कहे इस मंत्र के द्वारा कहे गए विषय में आदर होने के कारण इस मंत्र से कहे गए विषय में आदर होने के कारण प्रकारांतरण मुखांतरण का क्या है प्रकारांतरण की प्रकारांतर से उसी का उपदेश करते हैं की प्रकारान्तर से उसी का अनुशास करते हैं ध्यान देना जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में आदर होता है उसको बार बार बोलना चाहता है बता दी थोड़ी कहते हैं की यदि पहले ये बोल दिया गया तो गुबारा क्यों कहते हैं चतुर्थ मंत्र जो कह दिया गया उसको पंचम मत ऐसी क्यों कहते हैं तो कहते हैं की उसमें अच्छी से आदर होने के कारण ऐसा कहते हैं परमात्मा की शक्तियाँ कही गयी थी पहले उनसे शक्तियाँ सिद्ध होती है उनमें आदर होने के कारण यहाँ सुना रहते हैं लग जाएगा इस मंत्र से, से में आदर होने के कारण प्रधारान से उसका उपलेख करते हैं ती तद पर ब्रह्म जो सब में व्याप्त है ना इस सब में व्याप्त परमात्मा तत्व सब व्याप्त ये सब में व्याप्त परमात्मा एजती करते चलता है क्या व्यापक वो चीज चल सकती है नहीं जो सब में व्याप्त होकर रहता है और सब में व्याप्त होकर कौन रहता है जो व्यापक होकर होती है ना जित्यारी। जो सब में व्याप्त होकर वही रह सकता है जो की व्यापक और सत्य का प्यार हो जाएगा व्यापक पर ना व्याप्त होकर रहने वाला पर चलता है तो व्यापक परमात्मा चल सकता है तो यहाँ तात्पर वृत्ति का लेना पड़ेगा कि चलता जैसा चलता है जैसा। चलता जैसा हाँ वो चलता जैसा जैसे, जैसे पहले बताया था ना कि जहाँ भी व्यक्ति वाले, देग वाले, आदि भी दौड़ कर जहाँ जाएंगे उसका भी अतिक्रमण करके परमात्मा विद्यमान है इसलिए क्या कहा जाता है उपचार से तात्पर्य वृत्ति से चलता जैसा है जैसा। तो वो परमात्मा चलता जैसा है वास्तव में चलेगा व्यापक तो अब पंक्ति लगाने की चेष्टा करो अब देखना है तत्का अर्थ भाष्म अच्छा हमने ईशा वास्तव बताया था न ईसा वास्तव वास्तम करके हमने व्याप्तम किया था फिर हमने कहा व्याप भी अच्छा रहेगा लेकिन मेरे को ये भी व्याप्त तत्व का इस प्रयोग यहाँ कर रहे हैं व्याप्त की जगह तो एक ही अर्थ में दोनों तो प्रयुक्त होते है न्याप्त भी कह सकती थी है ना की व्याप्त हाँ। तत्व के सब में व्याप्त होकर के रहने वाला परमा की तत्व का क्या है ना? परमात्म तत्व सब में व्याप्त होकर रहने वाला परमात्मा तत्व पूर्वोक्त प्रकार से मतलब तो पूर्व जैसे पहले वस्तु में कहा गया ना तो पूर्व में कही रीति के अनुसार ना वेग आदि होने के कारण है वेग आदि होने के कारण कम्पते कम्पते कम्पते मतलब चलता है, है? पूर्वोक्त रीति से वेगा के कारण चलता है इसका मतलब है चलता जैसा है कम पते क्या दिया कंपते पते वहाँ कम पते वर्ष का दिया ना तो क्या मतलब चलता जैसा है दोबारा लगाना तद है कि सब में व्याप्त होकर रहने वाला परमात्मा तत्व सब में व्याप्त होकर रहने वाला परमात्मा परमात्मा को तत्व कहा जा रहा है की पूर्व में कही कही रीति के अनुसार वेगादी के कारण जब युव का अत्यंत वेग अत्यंत वेग आदि के कारण चलता जैसा है अत्यंत बेग के कारण चलता जैसा अत्यंत गया क्योंकि जहां जहाँ बेग वाले गरुड़ादी लोग जाएंगे उससे आगे भी परमात्मा रहेगा चलिए और तद एजी हो गया आगे जैसे में, मंत्र में सद सद सद ना कर तद करते न एजती तदी यहाँ है ए मतलब वह परम ब्रह्मी तद अर्थ है परम ब्रह्म क्या अर्थ है की वह परम ब्रह्म जी न एजती अर्थ है नहीं चलता है वह पर तो चलता है वास्तव में तो ये मुख्य अर्थ गया वर्ष कैसा हुआ नहीं चलता, नहीं चलता ये कैसा हुआ मुख्य और पहले वाला तो कैसा है गौण, गौण, गौण पंक्ति लगाना तद अर्थ है परमात्मा कर तो परम उत है ही और नती अर्थ है नहीं चलता है ये वास्तविकता है ना भाषम आना तद ऊ नती तद नती तद यो तद अर्थ क्या यो मतलब वो परमात्मा ही वो परमात्मा ही न एजती का अर्थ है न सम्पति है नृत्या का अर्थ है वो परमात्मा ही वास्तव में नहीं चलता है लग गया ऊपर तद एजती वह परमात्मा चलता है तदू न एजती व परमात्मा ही नहीं चलता है तद दूर है न तद दूर वह परमात्मा दूर है वह परमात्मा दूर है और तद अंतिके तद करते वह परमात्मा ऊ करते वह परमात्मा ही अंतिके के करते समीप में दोनों बातें आईया तूर वी अंक के करते क्या है समीप में? में और देखना मंत्र करते तद अंत अस्त सर्वस्थ तद करते वह परम ब्रह्म अस्त सर्वस्थ अंत इस सभी जगत के अंदर है वह परम ब्रह्म जगत के अंदर है परेश्वर जी आया तद यद अंत अस्त तद करते पर ब्रह्म अस्थ सर्वस्व अंत तद करते है पर ब्रह्म अवस्थ अंत है परब्रम्ह इस संपूर्ण जगत के अंदर है अंदर है तद करते है पर ब्रह्म कर ही वह परब्रम ही अस् सर्वस्य बाहसा इस सबके बाहर है वह परब्रह्म ही कहां है इस सब जगत के बाहर है पहले क्या बोला गया तद कर है पर अस्त सर्वस्थ अंता पर ब्रह्म इस समय अंदर है तद कर रहे हो वह ही बाहर का ये जगत के ऊपर मूल परूरे वह परमात्मा दूर है तद परमात्मा ऊपर कर रही और परमात्मा ही अंत के समीप नहीं है तो ये कैसे दोनों बातें आएंगी तो ध्यान देना दोनों ऐसा देखेंगे वही दूर है वही कहाँ है समीप में तो समीप सब्ज़ी भी है ना तो जो सब जगह है तो वो दूर भी है समीप भी है हर जगह है हर जगह है हाँ। अच्छा अभी यहाँ पर देखो भाष में देखना तदूरे तद अंत के तद दूर तदुर अंत के वर्ष के है नदूर है क्या वह परमात्मा दूर है और समीप में है तो दोनों बातें कैसी हैं सुनो ये ऐसा समझना की जो अज्ञानी व्यक्ति है परमात्मा को नहीं जानते हैं तो उनके लिए परमात्मा कैसा है दूर। और जो जो परमात्मा को जानते हैं उनका दर्शन करते हैं उनके लिए मतलब मतलब तो वह अज्ञानी व्यक्ति के लिए दूर है दूर क्यों आगे आते वो जान नहीं पाता इसलिए दूर रहेंगे ठीक है और समीप ने कह दिया क्यों कहा क्योंकि वो उनको जानता है तो समीप ने कह दिया ऐसा ठीक अब लगाइए मूड पुरुष भेदापेक्षा मूड करते अज्ञानी अज्यान। मूड का क्या है? अज्ञानी। और प्रतिबुद्ध का क्या है? ज्ञानी ज्ञानी अज्ञान मतलब मूड मूर्ख मूर और ज्ञानी मूड करते अज्ञानी या मूड ज्ञानी है ना अज्ञानी और ज्ञानी या मूर्ख और ज्ञानी पुरुष विशेष की अपेक्षा से पुरुष भेद hmm. कर विभो य परमात्मा का ही दूरां वर्तित्व के प्रेसा दूरवर्तित्व और अंतिक वर्तित्व दूर में रहने का कठन दूरवर्तित्व क्या दूर में रहने का कथन वर्ती करना और देखना और सुमित में रहने का कथन दोबारा इसी पंक्त समझना मूड है ना कि मूड पुरुष विशेष की अपेक्षा से पुरुष सामान्य कहे तो सभी पुरुषों का ग्रहण होगा पुरुष विशेष कहे तो सभी का ग्रहण होगा तो मूड क्या है पुरुष विशेष मूड पुरुष विशेष की अपेक्षा से व्यापक परमात्मा का ही दूर में रहने का कथन है दूर के दूर दूर में रहने का कथन है किसकी अपेक्षा मूड, अपे मूड पुरुष विशेष की अपेक्षा मूड पुरुष विशेष की अपेक्षा से विभू परमात्मा का ही दूर में रहने का कथन है दूर में रहने का कथन किससे दूर रहने का नहीं किसके रहने का कथन विभू परमात्मा की है ना और किसकी अपेक्षा ऐसी हाँ मूल पुरुष की अपेक्षा ऐसी परमात्मा का ही दूर में रहने का कथन होता है और प्रतिबुद्ध पुरुष प्रतिबद्ध प्रतिबुद्ध पुरुष का ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष विशेष की अपेक्षा से व्यापक परमात्मा का ही समीप में रहने का कथन होता है किसका समीप में रहना हाँ व्यापक परमात्मा का समीप में रहना किसकी अपेक्षा ऐसी समीप में रहना कहा जाता है प्रजबुद्ध पुरुष की अपेक्षा से है ना ज्ञानी पुरुष की परमात्मा से ही का दोनों तो तो बातें ठीक व्यापक मूर्ख के लिए के लिए दूर में स्थित है क्योंकि वो उसके लिए सम्मुख है सौ कहा है विश्व धर्मोत्तर है लगाइए पर गोविंदे विषया सत्य चेतना चेतसाम तत्परम लगाना चेतसाम पर मुखा गोविंदे विषय में आसपति चित्त वाले और विषय में आसक्त चित्र वाले जो गोविंद से बहिर्मुख हैं, जो गोविंद से बहिर् गोविंद परांग मुखाना विषय में आसक्त हुए चित्त वाले जो लोग गोविंद से विमुख हैं, परांग मुखाना तो क्या मुख है विमुख हैं, लग जाएगा विषय में लगे हुए चित्त वाले जो गोविंद से विमुख हैं, कर उनके लिए तद परम्रह्म पर दूरा दूरात तरह स्थितम हम दूर से भी अत्यंत दूर स्थित है दूर से भी दूर स्थित है लग जाएगा कि जो विषय में आसक्त चित्त वाले गोविंद से विमुख है विषय में आसक्त चित्त वाले जो गोविंद से विमुख है तेसाम कर उनके लिए वह परम्ह दूर से भी बहुत दूर स्थित है लगेगा तो ये दूर स्थित किसके लिए है जो की बहिर्मुख है और किसके लिए समीप में स्थित है तो बताते हैं तन्मयत्व गोविंदे नाह नस्त चेलता विषय त्यागिना तेज राम विजय जा तदंतिके अब देखना न्यस्त चेलता विषय त्यागी विषय का त्याग करने वाले विषय का सांसारिक विषयों का त्याग करने वाले गोविंद में नेता ऐसा लगाना कि विषय का त्याग करने वाले तनमयता से जिन्होंने से जिन्होंने से ना कि तेम है जिन्होंने गोविंद में अपने चित्त को लगा दिया है गोविंद में अपने चित्त को लगा दिया विषय का त्याग करने वाले विषय क्या ना है न्याग करने वाले ये जिन्होंने गोविंद में की से को लगा दिया है, लग जाएगा? विषय का त्याग करने वाले ये करते जिन्होंने गोविंद में तमहता से चित्त का लगा दिया ये नरा कर्थ है जिन मनुष्यों ने विषय का त्याग करने वाले जिन मनुष्यों ने तनमहता से गोविंद में चित्त को लगा दिया है तेराम तेयम उनके लिए उस पर ब्रह्म को समीप में जानना चाहिए उनके लिए वह पर ब्रह्म कहा जानना चाहिए समीप में स्थित जानना चाहिए ठीक है चार तुम्हें कर लेना में, क्या? क्या विषय त्यागी गोविंदे तन्मयन ये न रहा गोविंदे निश्चित था ठीक है अब देखना तो कहाँ तक लग गया ती तदूर नहीं जाती तद कितना हो गया सर्वस्थ इस संपूर्ण जगत के अंदर है वह इस संपूर्ण जगत के भीतर है लग गया तब्रम अस्थ सर्वस्थ इस संपूर्ण जगत के अंतर का मतलब है अंदर है लगा ये लगाइए सर्व सर उत्तम पर ब्रह्म व्याप्त होकर सर्व अच्छा सर्व व्याप्त कहा गया में सर्व व्याप्त कहा गया में व्याप्त होकर रहने वाला कहा गया पर ब्रम सब में व्याप्त कहा गया पर सतप हुआ तो अस्त सर्वस्व अंत है अस्त से देखना विचित्र चिजित रूपिया प्रमाण सिद्ध सर्वस्व अस्थ से लेना है संपूर्ण वस्तु संपूर्ण जगत लेना है ना तो जगत का मतलब संपूर्ण वस्तु है तो हो सर्वस्त्र वस्तु और सभी वस्तुएं कैसी हैं प्रमाण सिद्ध कैसी हैं प्रमाण सिद्ध सभी वस्तु प्रमाण सिद्ध मतलब ये कल्पित नहीं है वास्तविक है प्रमाण सिद्ध सभी वस्तुए और प्रमाण सभी वस्तुएं प्रमाण से सिद्ध कैसे है तो कहते विचित्र चीज अचित रूप से कि रूप से प्रमाण सिद्ध है विचित्र चीज हाँ चेतन और अचेतन रूप से और चेतन अचेतन कैसे है विचित्र से से प्रमाण सिद्ध सभी की कौन अंदर रहता है ठीक है तो अंतर्भवती अर्थ किया है आप्रतिघात अब विभक्त वर्तते इस तरफ की आप्रतिघात के कारण है अविभक्त देश वाला होकर रहता है अविभक्त देश वाला होकर के रहता अच्छा आप्रति करते, आप्रतिघात के कारण प्रतिघात का प्रति होता है रुकावट प्रतिघात करते हैं अर्थ होता है रुकावट जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिरे और नीचे यदि कोई पृथ्वी या कोई वस्तु मिल जाएगी तो फिर वहाँ रुकेगी कि नहीं रुकेगी मान लो ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी यहाँ रुक जाएगी क्यों उसका प्रतिघात हो गया तो प्रतिघात मतलब रुकावट, रुकावट हो गया रुकावट हो गई ना तो प्रतिघात ना तो परमात्मा जैसे देखिए आप जैसे मेज को हटा कर आप बैठ सकते हैं मेज जहाँ रखी उसी जगह बैठ सकते हैं बिना टाइम क्यूँकी प्रतिघात हो गया ना रुकावट हो गई है न दीवार जिस स्थान पर बनी हुई है उस स्थान पर आप बैठ सकते हैं क्योंकि प्रतिघात हो गया रुकावट हो गया पर ईश्वर तो बहुत किया है कि व्यापक होने पर भी है भीपक होने पर भी अत्यंत इसलिए उनके कहीं भी बैठने में कहीं भी रहने में कोई प्रतिघात नहीं है कोई रुकावट नहीं है तो अब देखना की आप प्रतिघाता है की आप प्रतिघात होने से तो ईश्वर के रहने में कोई प्रतिघात है तो आप प्रतिघात होने के कारण आ देश वाला होकर रहता है आ देश वाला होकर के रहता है अविभक्त देश वाला ऐसा ध्यान लेना कि जैसे इसको देखना ये वस्तु है ना ये अब क्या हो गया हो गया है तो इसका देश यहाँ रह रही है ना और इसके नीचे रह रही है नहीं। तो विभक्त इसका इसका जो अधिकरण है ना जो रहने की जगह हो गई रहने का जो देश हो गया देश मतलब स्थान वो विभक्त है या अविभक्त है विभक्त मतलब अलग अलग विभक्त क्या है अलग जैसे ये वस्तु चलो आई नीचे जा पाई क्योंकि क्या हो गया प्रतिघात हो, तो हो गया तो जब प्रतिघात हो गया तो ये वस्तु इसके नीचे है और ऊपर है इधर उधर है तो इसका स्थान अलग हो गया ना विभक्त देश वाली है अलग देश वाली है और परमात्मा के रहने में कोई रुकावट है क्या नहीं तो वो अभिभक्त देश वाले होकर रहते हैं जो वस्तु सब जगह रहेगी उसके देश का विभाग कर सकते हैं कि यहाँ पर ही है नहीं वो वस्तु सब जगह रहती है उसका इस प्रकार विभाग किया जा सकता है क्या की यहाँ पर ही है कह सकते नहीं तो कहते हैं कि प्रतिघात न होने के कारण अभिभक्त देश वाला होकर रहता है लग गया लगाइए दोबारा लगाना बेचित रचित रूप से प्रमाण सिद्ध सभी वस्तुओं के अंदर रहता है मतलब सभी वस्तुओं का सभी वस्तुओं की रुकावट न होने से सभी वस्तुओं की उनमें अभिभक्त रेस वाला होकर रहता है उनमें अभिभक्त वाला होकर रहता सभी वस्तुओं की रुकावट न होने से कोई रुकावट कर पाएगी नहीं तो अभिभक्त रेस वाला होकर रहता है मतलब सभी जगह रहता है ठीक है अंतर अंतर्भविका हो गया प्रतिगात तो होने से अभिभक्त वेद वाला होता है सभी वस्तुओं की ना रुकावट तो न होने से कोई वस्तु रुकावट कर पाएगी तो सभी वस्तुओं की रुकावट न होने से अभिभक्त वेद वाला होकर रहता है या किसकार हो गया तद अस्थ सर्वस्थ अंधा वह परमात्मा इस सभी के अंदर है तद सर्वस्वे तद कर रहे वह पर से इस संपूर्ण जगत से बाहर है वह ही इस संपूर्ण जगत के बाहर, बाहर भी होता है वह इस संपूर्ण जगत के बाहर भी रहता है ठीक है तो अंदर है और बाहर, बाहर भी है अब देखिए हाँ तो अंदर है कहा है वही सभी पदार्थों कहा गया वह पर सभी पदार्थों के बाहर भी रहता है तो मूल लिखना पहले कैसे लगाया था पर ब्रह्म इस संपूर्ण इन सभी जगत के अंदर है सभी पदार्थों के अंदर है अभी तद उत्त सर्वस्व बाह्यता तद ऊ तद करते पर ब्रह्म उ पर्रम ही अस्त्र सर्वस्व बाह्यता इस इस के बाहर है था था था था बाहर है ये रस अंदर है और बाहर भी है अब देखना तो सभी के अंदर का आ गया ना तो अब देखना सभी के अंदर का आ गया इसमें परमात्मा है ना हाँ। तो यदि कोई सोचे सभी के अंदर है तो इसके अंदर है और तो बाहर नहीं होगा बाहर तो उसके लिए क्या बताते है वो बाहर भी है न तो जिसके अंदर है उसके बाहर भी जिसके अंदर है उसके ये मतलब परमिता नाम पदार्था नाम सीमित पदार्थों तो के सीमित ये सभी पदार्थ कैसा है सीमित है ना तो सीमित पदार्थों के भाव देश में भाव देश का अर्थ है की रहने के स्थान भाव देश का क्या अर्थ है की सीमित पदार्थो के रहने के स्थान में जहाँ ये है वहाँ परमात्मा है की नहीं है और बाहर है तो मतलब जहाँ ये है वहाँ जहाँ ये नहीं है वहाँ तो बाहर भी, भी लगाइए सीमित पदार्थों के रहने के स्थान के समान भाव जैसा यू है ना? सीमित पदार्थों के रहने के स्थान के समान अभाव जैसे अभी उनके न रहने के स्थान में भी उनके न रहने के, के, के भी स्थान में रहता है बताइए जैसे जहाँ ये है उसमें है और जहाँ ये नहीं है वहाँ भी बताइए तो सभी परमात्मा को छोड़ करके ये घट पटादी कैसे पदार्थ है सीमित है, है। तो सीमित पदार्थों के रहने के स्थान के समान रहने के स्थान के समान न रहने के स्थान में भी रहता है कौन परमात्मा सद का अर्थ हुआ कौन पूर्व में कहे गए ये सद का सही विषय को पूर्व में कहे गए पूर्व में कहा गया यह विषय पूर्व में कहा गया यह उपनिषद में सर में सर्व पर विद्या है कि तैतरी ब्राह्मण ले लेना तैतरी ब्राह्मण में सभी पर विद्या के उपास सभी पर विद्या पर विद्या का उपास से कौन भगवान की सभी पर विद्याओं के उपास है ना तो सभी पर विद्याओं के उपास विशेष का निर्णय तो करने के लिए उपास विशेष का ये सभी विद्याओं का उपास कौन है सभी विद्याओं से किसकी उपासना की जाए तो सभी विद्याओं के उपास विशेष का निश्चय करने के लिए है ना? कोई एक ही उपास से होगा सामान्यतः ता, सभी देवता उपास नहीं हो सकते है कोई एक ही उपास से होगा तो उपास विशेष का निर्णय करने के लिए सहा शीर्षम सात शीर्षम इस अनुवाद में स्पष्ट कहा गया है लगाइए दोबारा चैत्रीय आरण में सभी पर विद्याओं के उपास विशेष का निश्चय करने के लिए कौन सा वाक्य आया वाक्यम चैत्री ब्राह्मण में सभी पर विद्याओं के उपास विशेष का निर्णय करने के लिए सात शीर्षम इस अनुवाक में अनुवाद मतलब मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं अनुवाद अनुवाद मंत्रा नाम समूह अनुवाद कि इस अनुवाद में तदेतद तद तदेतद्यक्तम उत्तम इस विषय को तदेतद कर पूर्व में कहे गए इस विषय को व्यक्तम उत्तम कर स्पष्ट कहा है स्पष्ट कहा स्पष्ट कहा है तैतृय आरण तैत में कहा वैसे स्कृति जो है ना यह तैत नारायण है ने। तो अब आप तैत नारायण ऑफिस में चाहे तैतृय गर्थ कर लो तैत नारायण है और स्पष्ट हो गया है चलिए तो अब अभी देखना यहाँ पर अभी क्या बोला था कि सभी परमित पदार्थों के रहने के स्थान के समान न रहने के स्थानों में भी रहता है जगत इस अश्विन और अश्विन जगत इस जगत में जो कोई जो कुछ वस्तु जो कुछ क्या मतलब और अश्विन परच्छेद करना यथ क्या यि किंचितिथ् किंचित, जगति अस्मिन् कि जगति अस्मिन् अस्श्यसे अभी अतर्ब अंतर्बिच अंतर तत्सव्याप्य नारायण अस्मिन् अस्त इस जगत में यत् क्या अस्मिन् जगति और इस जगत में यत् यकंच जो कोई वस्तु जो कोई दृश्य दि, दिखाई देती है वह अथवा सुनाई भी देती है अथवा या, या के बाद अपी गंध में करना अच्छा रहेगा क्या अपनी जगती और इस जगत में जो भी वस्तु जो भी वस्तु दिखाई देती है अथवा सुनाई देती है अंतर वही क्या तत्सर्वम तत्सर्वम अंतर वही उस सभी को अंदर और बाहर से व्याप्त करके उस सभी को, मतलब को अंदर और बाहर से व्याप्त करके परमात्मा अंदर है सब जगह, इसका मतलब बाहर नहीं है ऐसा मतलब नहीं बाहर भी है उस सभी को अंदर और बाहर से व्याप्त करके नारायण नारायणा परम ब्रह्म स्थित है उस सभी को अंदर और बाहर से व्याप्त करके नारायण स्थित है अच्छा